यथार्थ शरणागति का स्वरूप राम किंकर उपाध्याय श्री भरत के स्थान पर अगर कोई भी होता तो वह भ्रमित हो जाता लेकिन श्री भरत इस भ्रम में नहीं पड़े श्री भरत ने जब उत्तर दिया तो उस उत्तर में उन्होंने धर्म के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए वे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं उन्होंने गुरु वशिष्ठ और जिन लोगों ने उस धर्म का समर्थन किया था जिसमें भरत को राज्य लेने के लिए कहा गया था सबसे विनम्र भाव से प्रश्न किया गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि पिता की आज्ञा के, के अनुकूल तुम्हें राज्य स्वीकार करना चाहिए उसके पश्चात मंत्रियों ने भी खड़े होकर कह दिया कि अब केवल पिता की के आज्ञा का प्रश्न नहीं है स्वयं गुरुदेव अपने मुख से कह रहे हैं तब तो आज्ञा और भी अनिवार्य हो गई जब कौशल्या अम्बा ने भी कह दिया पूत पथ्य गुरु आयसुअ अह तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु पिताजी के वचन का समर्थन करते हैं गुरु वशिष्ठ कहते हैं राज्य स्वीकार कर लो स्वयं कौशल्या अम्बा कहती हैं शास्त्र कहते हैं कि गुरु पिता माता की बात मानना महानतम धर्म है तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि नहीं यही धर्म की जटिलता है इसीलिए श्री भरत जी के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया और वह शब्द है न भरत को सकल को सकल धर्म धर्म के साथ एक शब्द जोड़ा गया सकल धर्म इसका अर्थ है कि धर्म के किसी एक अंग को लेकर उसका पालन करने वाले उससे सम्मान पाने वाले तो संसार में अनगिनत व्यक्ति मिलेंगे पर जिसने धर्म के समस्त स्वरूपों को साकार किया हो ऐसा चरित्र है श्री भरत का इसका अर्थ है कि धर्म की व्याख्या बड़ी कठिन थी बड़ी जटिल थी इसके साथ साथ भरत भरत को यह भी याद दिला दिया गया कि यह केवल पिता माता और गुरु की आज्ञा ही नहीं है अपितु इससे श्री राम और सीता जी को सुख मिलेगा सोने सुख लहब राम बेही सुनकर स्वयं भगवान को इससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं होगी क्योंकि भगवान राम ने तो जिस समय यह सुना कि राज्य भरत को मिलेगा तब तो वे गदगद हो गए तब तो बड़ा विचित्र सा लगता है ईश्वर की भी आज्ञा पिता की भी आज्ञा माता की भी आज्ञा गुरु की भी आज्ञा अब इसको छोड़कर और कोई दूसरा धर्म हो सकता है क्या जब श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि ऐसा नहीं कि कोई भावुक व्यक्ति बोल रहा है गुरु वशिष्ठ को प्रारंभ में यह भ्रम था कि भरत भावना प्रधान व्यक्ति है धर्म और मर्यादा की अपेक्षा वे भावुक अधिक है पर गोस्वामी जी भरत जी को उपाधि देते हुए कहते हैं भरत कमल कर धीर धुरंधर अंधर धीर धरी वस्तुतः वे धर्म की धुरा को धारण करने वाले हैं बड़े धैर्य से वे प्रणाम करते हैं और तब गोस्वामी जी कहते हैं बचना अमीय जन बोर बोलने में बड़ी विलक्षण श्री भरत की शैली है अगर यही बात श्री लक्ष्मण जी के मुंह से सुने तो थोड़ा कड़वा सा लगता है भगवान ने लक्ष्मण जी से कह दिया कि यहाँ अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो गुरुदेव की सेवा करो प्रजा की सेवा करो तो सीधा सा एक उत्तर मिल गया गुरु पितु माता न जा नाहू लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जानता कि कौन माता पिता और गुरु हैं लगता है कि बड़ी कड़वी बात कह दी गई पर आप विचार करके देखिए श्री भरत जी ने भी कहा किसी को माना न पिताजी की बात मानी न माँ की बात मानी ना, मा ना गुरुजी की बात मानी पर बोलने की शैली में थोड़ी भिन्नता है जैसे यो कर लीजिए कि शुद्ध घी में जलेबी पकाई जाए और यूँ ही परोसा परोस दी जाए तब तो वह चाहे जितना शुद्ध घी हो मैदा हो पर व्यक्ति को तो उसमें स्वाद की अनुभूति नहीं होगी यदि उसी को शीरे में डुबो कर दिया जाए तो क्या कहना तो लक्ष्मण जी तो बस शुद्ध घी और मैदे की जलेबी को परोस देते हैं सिरे में नहीं डुबाते भरत जी उसे शीरे में डुबो देते हैं भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरि वचन अमीय जन भूरी उत्तर उत्तर सब